महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व ठ्रिंशोध्याय कर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान और शल्य से उसकी बातचीत दुर्योधन उवाच अयम ते कर्णसारथ्यम मद्रराज करभ्यधिको यंता दें सत्म महातलि दुर्योधन बोला कर्ण ये मद्राज शल्य तुम्हारा सारथ्य कर्म करेंगे देवराज इंद्र के सारथी मातली के समान ये श्रीकृष्ण से भी श्रेष्ठ रथ संचालक है यथा युक्तम हरिहरे युक्त संग्रते समल तथा तवाद्याज संयंताजिनाम जैसे मातले इंद्र के घोड़ों से जुते हुए रथ रथ की संभालते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारे के घोड़ों को काबों में रखेंगे योदे ती रथ से चमद्राजे ससा न श्रेष्ठो ध्रुव संख्य पार्थान भविष्यति। जब तुम योद्धा बनकर रथ पर बैठोगे और मद्र राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होंगे उस समय वह श्रेष्ठ रथ निश्चय ही में कुंती पुत्रों को पराजित कर देगा संजय तो संग्रामे संजय कहते राजन तदंतर दुर्योधन प्रातः काल युद्ध उपस्थित होने पर पुनः वेगशाली भद्र सल्य कर्ण से यहां संग्रामी मद्र राज हयोत्तमागुप्त राधेयो विजेशते धनंजय मध्राज आप संग्राम में कर्ण के इन घोड़ों को वश में कीजिए आपसे सुरक्षित होकर राधा पुत्र कर्ण निश्चय ही अर्जुन को जीत लेगा रथ तथेति कर्ण सारथिम समना प्रवीण तम सुत चंदनम कल्पये तरन भारत दुर्योधन के ऐसा कहने पर शल्य ने रथ का स्पर्श करके कहा तथास्तु तो जब सल ने सारथी होना पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तब कर्ण प्रसन्न चित्त होकर बारंबार अपने पूर्व सारथी से शीघ्रतापूर्वक कहा सूत्र तुम मेरा रथ सजाकर तैयार करो ततो जैत्र मृतवरम गंधर्व नगरोपमं विधिवल भद्रम जयहितुक्त न्यवेद तब सारथि ने गंधर्व नगर के समान विशाल विजयशील श्रेष्ठ और मंगलकारक रथ को विधिपूर्वक सुसज्जित करके सूचित किया स्वामी आपकी जय हो रथ तैयार है करनो कृत्वा राम प्रदक्षिपस्था चास्कर मद्राज आरोवी रथियों में श्रेष्ठ कर्ण वेद पुरोहित द्वारा पहले से ही जिसका मांगलिकृत सम्पन्न कर दिया गया था उस रथ के विधि पूर्वक पूजा और प्रदीक्षण की तत्पश्चात सूर्य देव का प्रयत्न पूर्वक उपस्थान करके पास ही खड़े हुए से कहा पहले आप रथ पर बैठिए दुर्धर चंदन प्रवर माता आरो सिंह तेजाचल तन्दर जैसे सिंह पर्वत पर चढ़ता है उसी प्रकार महातेजस्वी सल्य कर्ण के दुर्जय विशाल एवं श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए तथा दृष्टि कर्ण स्वमृत विद्युत दिवा करण अपने उत्तम रथ को सारथी सल्ल से स्नात हुआ देख स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुआ मानो सूर्यदेव बिजलियों से युक्त मेघ पर प्रतिष्ठित हुआ हो ताबे कर था मारूढ़ आदित्या समर्थ सोम सभ्राजतामथा मेघम सूर्याग्नि सहित तो जैसे आकाश में किसी महान मेघखंड पर एक साथ बैठे हुए सूर्य और अग्नि प्रकाशित हो रहे हों उसी प्रकार सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कर्ण और शल्य उस एक ही रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे संस्तूमानीरदास्ताम ऋत्तराग्निस्तूमानिवा धरे उस समय उन दोनों परम तेजस्वी वीरों की उसी प्रकार स्थिति होने लगी जैसे यम मंडप में ऋत्विजों और यज्ञ मंडप में ऋतुजों और सदस्यों द्वारा इंद्र और अग्नि देवता का स्तमन किया जाता है सशल्य संग्रहिता स्वेथे कर्ण स्थितो बार घोरम परिवेश ल्य ने घोड़ों की भाग डोर हाथ में ले ली उस रथ पर बैठा हुआ कर्ण अपने भयंकर धनुष को फैलाकर उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो प्रभु पुरुष ब्याह मंदिर उस श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा हुआ पुरुष सिंह कर्ण अपने वाण में किरणों से युक्त हो मंदिरा चल के कर पदे होने वाले सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था कम रथ सं महाबा युद्धायात तेजस दुर्योधन सुराधेय वचनम अब्रवीं अकतम त्रोणभिस्माभ्यायुगे कुछ स्वाधीरथे वीर मिशताम सर्वधन विरा युद्ध के लिए रथ पर बैठे हुए अमित तेजस्वी महाबा पुत्र कर्ण से दुर्योधन ने इस प्रकार कहा वीर अधीरथकुमर युद्ध थल में द्रोणाचार्य और भीष्म भी जिसे न कर सके वही दुष्कर कर्म तुम संपूर्ण धनुधनों के देखते देखते कर डालो मनोगतम महा सिंह से भीस्म द्रोण महारथौ अर्जुनम भीमसेनम च निहंतारा भी मेरे मन में जब यह विश्वास था कि महारथी भी और द्रोणाचार्य अर्जुन और भीमसेन को अवश्य ही मार डालेंगे ताभ्याम यतम वीर वीर कर्म महामृधे तत्कर्म गुरेह वज्रपाड़ी वीर राधा पुत्र वे दोनों जिसे न कर सके वही विरोचित कर्म आज महासमर में दूसरे वज्रधारी इंद्र के समान तुम निश्चय ही पूर्ण करो गृहधर्मराजम वही वहां धनंजयम भीमसेनम चराधेय माध्रीपुत्रो यमी राधानंदन या तो तुम धर्मराज दिठिर को कैद कर लो या अर्जुन भीमसेन तथा माद्री कुमार नकुलहदेव को मार डालो जयचे सुभद्रम ते प्रया पुरसर्व पांडपुत्री कुर्वाणी भस्म साहत पुरुष प्रवर तुम्हारी जय हो कल्याण हो अब तुम जाओ और पांडव पुत्र की सारी सेनाओं को भस्म करो तत सूर्य सहसाणी भैरिनाम हिता च वाद्यमान्य राज्य तदनंतर सहस्रो और कई सहस्र रण भैरिया बज उठी तदनंतर सहस्रो सूर्य और कई सहस्र रणभेरियाँ भज उठी जो आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत हो रही थी प्रतिगृहत तदवाक्यम रथस्थो रथ रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन के उस आदेश को श्रोधार्य करके युद्ध कुशल राजा सल्य से कहा महाबाहो मेरे घोड़ों को बढ़ाइए जिससे कि मैं अर्जुन भीमसेन दोनों नकुल सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध कर सल्य आज सैकड़ो और सहस्त्रों कंक युक्त बाणों की वर्षा करते हुए मुझ कर्ण के बाहुबल को अर्जुन देखे अद्येपा हम सल्य सरान परम तेजनान। पांडवा नाम विनाशाया जा दुर्योधन शल्य आज मैं पांडवों के विनाश और दुर्योधन की विजय के लिए अत्यंत तीखे बाढ़ चलाऊंगा शल्य हुआ चह सूत पुत्र कथम नो सर्वास्त ज्ञान महेश सर्वाणी महाबला अनिभर्तिनो महाभागा अजय्यान सत्य विक्रमा चल ने कहा पुत्र तुम पांडवों की अवहना कैसे करते हो वे सबके सब तो संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता महाधनुर्धर महाबलवान युद्ध से पीछे न हटने वाले अजय तथा सत्य पराक्रमी हैं अपि अभी सतन ये युगे भयम साक्षात्तोदा श्रोषति निर्घोषण स्फूर्जितवासने राधे अस्यादा नहीं सती वे साक्षात इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं राधा पुत्र जब तुम युद्धस्त में भद्र की गणग्राहट के समान गांडिव धनुष का गंभीर घोष चुनोगे तब ऐसी बातें नहीं कहोगे यदा दक्षति भी मे न कुंजरा नी कमा निहतं तदान जब तुम देखोगे कि की भीमसेंडे संग्राम भूमि में गजराजों की सेना के दांत तोड़ तोड़ कर उसका संहार कर डाला है तब तुम इस प्रकार नहीं बोल सकोगे जदा दक्ष संग्राम पुत्र जमु तथा पृथक कहवाण अभ्रक्षा जाम्यवाम अच्छिवत लघुहस्तान् दुरासदा पार्थिवाहन अपिथान्य स्वयं तदा नहीं जब तुम्हें यह दिखाई देगा कि संग्राम में धर्मपुत्र युद्धिर नकुल सहदेव तथा अन्यन्या दुर्जय भोपाल बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ चला रहे हैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश में बेगों की छाया के समान छाया कर रहे हैं निरंतर बाण वर्षा करते और शत्रुओं का संहार के डालते हैं तब तुम ऐसी बातें मुँह से ना निकाल सकोगे संजय जय उच अनाद तक्यम मद्रराजन भाषित याब्रवीत कर्णों मद्रराज तरश संजय कहते राजन मद्र की कही हुई उस बात की उपेक्षा करके कर्ण नहीं उन वेगशाली मद्र नरेश से कहा चलिए चलिए इति श्री महाभारती कर्णपर्वणी शल्य संवाद त्रिन्सौध्याय इस प्रकार से महाभारत पर्व में सल्ल्य संवाद विषयक छत्तीसवा अध्याय पूरा हुआ